उसको अगर कोई ठीक कर रहा है तो उस बहुत कुशलता की आवश्यकता होती है अष्टी में कष्टतराणी सामान्य कष्टम व्याकरणम कष्टतराणी सामानी। कश्ट, व्याकरण कष्टप्रद है ठीक है जो पढ़े हुए हैं उनको पता है कि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 ये उचित है ये ठीक है ये गलत है ये अपशब्द है ये उचित है ये सारी यही तो विवेचना करता है व्याकरण एक दृष्टि से देखें तो सही गलत का विवेक करता है तो साधुता को बताता है जैसे तो व्याकरण को हम कह सकते हैं कि साधु और व्याकरण जानने वालों को देव के समान कहा गया भरतीहरी में तो। जैसे कि पृथ्वी पर देव विचरण कर रहे हो ऐसी स्थिति व्याकरण में कुशल होते हैं भाषा में कुशल होते हैं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 एक है कि इसको पढ़ते पढ़ते मेरी बुद्धि की कुशलता बढ़ जाएगी साधुत्व आ जाएगा उस भाषा का या व्याकरण का आगे उपयोग हो या ना हो मैं पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं क्या करूं लेकिन उस प्रक्रिया में गुजरते गुजरते मेरे में साधुत्व आ जाएगा तो वो उसमें रुचि रख लेगा कुछ भी हो मेरा तो अच्छा होगा कोई खिलाड़ी खेल खेल, खेल रहा है अब वो यही देख रहा है कि मेरे को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आए राज्य में देश में विश्व में एक तो वो है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 दूसरे खंड का पहला प्रवाक लोकेशु पंचविधम साम उपासित साम की उपासना है पंचविध साम की उपासना की जाती है उसमें पांच चीजें हैं, शब्द यहां पर बताएंगे ही हिंकार प्रस्ताव उदगीत प्रतिहार और निधन यहां जो ये पांच करेंगे आगे सप्तविद तो भी बताया पांच की जगह सात भी है उसमें दो और चीजें जुड़ जाती हैं आदि और आ, प्रतिहार उपद्रव उपद्रव एक आदि और जुड़ जाता है एक उपद्रव आगे आएगा स्वयं बताएंगे ये तो पंचविद उपासना भी कर सकते हैं सप्तविद उपासना भी कर सकते हैं दोनों के तरह तरह के उदाहरण दिए हैं इन्होंने और ये अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए है साधुत्व को लाने के लिए है तो परमात्मा की उपासना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 वो भी एक है बाकी यहां जो है अब शाम और साधु साम और साधु इसको ध्यान में रखते हुए हम तो आगे चलेंगे और उसको भी परमात्मा की उपासना को भी इसके साथ में जोड़ सकते हैं तो लोकेशु पंचविधम साम उपासिता लोक में पांच प्रकार से साम की उपासना करें, लोकों के अंदर वैसे साम को किसमें गाते हैं हम ऋचा में गाते हैं ऋचे दुडम शाम थे जो पीछे आया अब ये शाम की उपासना तो कर रहा है लेकिन किसमें लोकेशु लोकों में अक्षरों में शब्दों में नहीं लोगों के अंदर ही कर रहा है एक ये दृष्टि है और दूसरी दृष्टि यह कि जिस तरह से शाम में रिचा में अलग अलग ये पांच तरह से उपासना करते हैं पांच तरह की चीजें करते हैं उसको करते हुए इन लोगों का स्मरण व्यापकता से वो करता चलता है दोनों तरह से इसको देखा जा सकता है तो कैसे पांच लोगों में तो कहा पृथ्वी हिंकारो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 अंतरिक्षम उदगीत है और इस अग्नि से ऊपर गए तो अब अंतरिक्ष बीच वाला भाग है ये उद्गीत की तरह हुआ उदगीत में हम ऊपर जाते हैं आदित्य प्रतिहारो उद्गीत के बाद में प्रतिहार करते हैं वहां पर साम गान में तो वो है आदित्य सूर्य सूर्य आदि जो आदित्य प्रकाशमान लोक हैं वो हो गया उदगीत और देवर निधनम और द्वलोक जो है जहां आदित्य आदि ठहरे हुए रहते हैं उसको द्लोक कहते हैं तो इति दौर ये ऊपर की, की तरफ होती है तो अपेक्षा से पृथ्वी की अपेक्षा ऊपर होती है वो अग्नि जो जलती है लपटे आदि ऊपर हो गया उससे ऊपर अंतरिक्ष हो गया उससे ऊपर आदित्य हो गया और आदित्य भी जहां है वो द्युलोक हो गया ये पांच इन्होंने बताए पंचवीद उपासना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 किया जाता है मैं एक आपको थोड़ा झलक के लिए कैसे ये लोग करते हैं वो एक मंत्र को कैसे टुकड़ों में बांट के ये बोल करते हैं वो बताता हूं ताकि क्योंकि ये शाम की उपासना पंचवेद और ये प्रतिहार आदि बार बार बार बार ये आगे चलेंगे तो जैसे कि एक मंत्र लिया ऋग्वेद का ऋचद्युडम सामगी ये इसके आधार पर तो उपासमयी गायता न पवमाना येन्दवे अभिदेवा इक्षते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 अब इसको जब इन्होंने उन्होंने उदगीत के रूप में बोला तो इसके पहले भी ओम लगाते हैं ओम पावाया था तो पा को दो की मात्रा लगा रखी अधिक बोलेंगे पावा माना येंदवा ई, तीन जगह पे इन्होंने इसको लंबा किया और अंत में ई बोला पीछे आया था स्तोप हाउ हाई इत्यादि ई भी आया था वहां पर ई ये अंत में ई को बोला इन्होंने जोड़ दिया उसके अंदर एक अक्षर जोड़ दिया ऐसे शुरू में ओम जोड़ दिया वैसे मंत्र के प्रारंभ में बोलते हैं ओम यहां पर बीच में जब उद्गीत हुआ इतना अंश था पव माना ये दू तो बोलते हैं वो ओम पावा माना ये ई इंद था वहां पर इंदवा ई ऐसे बोला इन्होंने ये इतना भाग उद्गीत का होगा उद्गीत के बाद में है प्रतिहार तो मंत्र का दूसरा जो भाग है दूसरी पंक्ति है वो थी अभी अभिदेवा ईयक्षते देवा ईयक्षते अब इसका एक भाग ले लिया इन्होंने प्रतिहार के अंदर अभी देवा ईया और उसमें फिर इनका स्वर चलता है ईया कुछ गान करते हैं वहां पर लंबा ईया करके अभी देवा ईया मूल में क्या था अभिदेवा ईयक्षते तो अभिदेवा ईया और फिर कुछ धुन चलाते हैं वहां पर ये संकेत है एक दो एक दो स्वर को उसको चलाते हैं ऊंचा नीचा करते हैं ये इतना भाग जब बोलते हैं इसको बोल, इसको कहते हैं प्रतिहार और फिर मंत्र का जो भाग था अभिदेवा ई अक्षते अब इसमें अगला है उपद्रव अभी उपद्रव यहां नहीं आया सप्तविद तो में आएगा उपद्रव उसमें है छा तो बस इतना भाग लेखेंगे इसको कहते हैं उपद्रव मंत्र में क्या था अभिदेवा ई अक्षते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 नी कभी कुछ कभी कुछ वो आगे पीछे कैसे भी करते हैं फिर वो अलग अलग स्वर बन धुने बन जाती हैं पर क्रम जो बताते हैं नीचे से ऊपर भी जाते हैं ऊपर से नीचे आते हैं और फिर उसमें पूरा उनका कुशलता होती है खेलते हैं पूरी तरह से कहीं भी कुछ भी कैसे भी और कंठ को इसी तरह करते हैं और सुनाई अच्छा देता है वो कुशल हो जाते हैं पूरे तो अथा आवृत्तेशु लौटते हुए भी फिर शाम की उपासना कर रहा है ये। तो उल्टा अब कर दिया देउर हिंकार अब देवू को हिंकार कह दिया पहले पृथ्वी को हिंकार कहा था क्योंकि हिंकार सबसे पहले आता है तो देव को हिंकार मान लिया अभी ऊपर से आ रहे हैं नीचे देउर हिंकार आदित्य है प्रस्ताव क्रम वही है नीचे लौटते हुए अंतरिक्षम उद्गीत हो अग्नि ही प्रतिहार और पृथ्वी निधनम उद्गीत तो दोनों जगह समान है अंतरिक्ष क्योंकि वो बीच में है तो नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे जाओ उदगीत बीच में आना ही है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 कि फिर व्यवहार के स्तर पर भी है तो यह भी एक उपासना ही है इस तरह से कोई करता है उसमें भी साधुत्व आ जाता है उसका लाभ क्या होता है तो उसको अगले में कहा लोका ऊर्धवाश इसके लिए ऐसे व्यक्ति के लिए जो इन लोकों में शाम की उपासना करता है उसके लिए ये लोग सब कलपंते समर्थ हो जाते हैं किसमें समर्थ होते हैं इन लोगों से जो लाभ लिया जा सकता है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 अपने आप नहीं होंगे हम जानते हैं तो हम उनका उपयोग ले लेते हैं तो वो हमारे लिए हितकारी हो जाते जड़ी बूटियां ऐसे उगी भी पड़ी हैं। है, मैं पता नहीं है तो हमारे लिए समर्थ नहीं होती हैं हम उपयोग ही नहीं ले सकते उनका। ऐसी तो उत्पन्न होंगी नष्ट हो, हो जाएंगे लेकिन जान लेंगे और अब उपयोग करते हैं तो हमारे लिए समर्थ हो जाती है हमारा हित करने लग जाती है तो ऐसे ही इन लोगों के द्वारा भी उसका हित होने लगता है वो उसको समर्थ कर देते हैं कलपनते हसमय लोका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 उससे भी लाभ हो जाएगा अभी लोकों में की थी अवृष्टि के अंदर करना कैसे वही पांच चीजें लेंगे हिंकार आदि और उनके प्रतीक किस किस के लिए हैं वो बता रहे हैं पूर्ववातो हिंकारो जो पूर्व दिशा की हवा आती है पूर्ववात वो जैसे कि हिंकार है प्रारंभ है अवृष्टि का प्रारंभ कैसे होता पूर्व दिशा की पूर्वैया वायु बोलते हैं ना पूर्व दिशा से आती है तो बारिश होने लगती है यहां भी आप देखना इधर से हवा आती है ना तो बारिश होने लगती है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 लेकिन प्राय करके आपको इधर से घटा आती दिखेगी इधर से बारिश आती भी दिखेगी तो पूर्व दिशा को इस तरह से कहते हैं पूर्वैया हवा बोलते हैं बहुत बारिश पूर्व की दिशा से हवाएं बहने लगती है तो लेकिन है हाँ बारिश आएगी गांव में प्रचलित भी है बहुत सारे गीत भी हैं जो पूर्व की हवा और इससे संबंधित है मेरे देश में पवन चले पूर्व पूर्वा मेरे देश में हाँ तो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 वरसती से उदगीत हो जब वरसता है तो ये उदगीत हो गया उसका चरम हो गया मुख्य विद्युत स्तनयती प्रतिहार प्रतिहार की तरह क्या हुआ वो बिजली चमकती है या गरजती है ये प्रतिहार की तरह से हो गया आगे उदगृणाति तन निधन ऐसा हो गया कि जब वो बारिश थमसी जाती है वापस जैसे कि बादलों ने बारिश को खींच लिया हो रोक लिया हो अपने पास रुक जाती है ये निधन की तरह से वह उप उदगृणनाती तन निधनम अब ये इसी की उपासना कर रहा है और ऐसा करने से क्या होगा तो वर्षति हई इसके लिए वो बरसने लग जाता है इसके लिए जो ये उपासना करता है उसके लिए वो बरसने लग जाता है यानी उसके हित के लिए बरसने लग जाता है अब जिसको ये विज्ञान पता नहीं है पूर्वैया और ये सब गांव में जिनको नहीं है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 जल में उपासना कर ले शाम की कुशलता से उसको देख ले समझ ले उपयोग कर ले तो कैसे मेघो यत य संप्लवते सहिंकार हो मेघ जो घने होते हैं यानी घुमड़ घुमड़ करके आते हैं वो भी जल का ही एक रूप है वो हिंकार हो गया जैसे यद वर्षती स प्रस्ताव हो जो बरस रहा है पानी ये प्रस्ताव हो गया या प्राच्य संदते स उद्गीत हो जो पूर्व दिशा की ओर नदियां बह रही हैं, चंदन कर रही है वो जैसे उद्गीत है पूर्व दिशा की तरफ नदियां कौन सी जाती हैं? जैसे गंगा यमुना ये कहां जाके गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। भारत की दृष्टि से कहीं और दूसरी दृष्टि से देख लीजिए पूर्व की तरफ जाने वाली कुछ नदियां हैं तो जो यहा प्राच्य चंदन थे ऐसा उदगी और यह प्रतिचय सब प्रतिहार और जो पश्चिम की तरफ जाती है नदियाँ संदन करती हैं वो प्रतिहार है जैसे कि नर्मदा इधर जाती है यानी बंगाल अरब खाड़ी अरब सागर में जो गिरती हैं इधर गुजरात में महाराष्ट्र में इधर की तरफ जो गिरती हैं वो पश्चिम की तरफ जाती हैं उनकी दिशा उस तरह से होती है दो तरफ से दो तरफ जाती हैं दक्षिण में भी ऐसा ही है कुछ इधर महाराष्ट्र केरल की तरफ आकर के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 डूबता नहीं है पानी में डूबता नहीं है उसके मकान नहीं डूबते उसके खेत नहीं डूबते वो उस तरह से होता है कुशलता आनी चाहिए तो अपसु वो जलों में जाता नहीं है प्रकर्ष रूप से वैसे प्रति मतलब मरने के अर्थ में भी आता है ना प्रत्यय भाव आता है नया दर्शन यहां से मर के जाना तो प्रति मतलब प्रकर्ष रूप से आई थी पूरी तरह चला जाता है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 और जो धन का अच्छा उपयोग करता है उपयोग करने लगता है वो धनवान है और बहुत सारा धन रखा है और उपयोग नहीं कर सकता तो बोले ये काय का धनवान न कुछ खर्च करता है ना खाता है ना पीता है ना उपयोग करता है ना देता है ये काय का धनवान उसको हम धनवान ही नहीं मानते धनवान होते हुए भी, भी तो धनवान होना या जल होना उसके दोनों ही तरह से अर्थ यहां पर लिए जा सकते हैं तो जो ऐसा जानता है अपसुमान भवती जल हो जाता है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 उपयोग हो जाता है तो इसमें कोई भी प्रकृति के पदार्थों को हम अधिक अच्छी तरह उपयोग करें इसमें कहीं भी अध्यात्म में बाधा नहीं है अच्छा उपयोग होना ही चाहिए ये बात नहीं है भौतिकवाद बढ़ रहा है ये तो उपयोग की चीज है नहीं तो परेशान होंगे हम इनमें भी शाम की उपासना की जाती है श्रेष्ठता की उपासना की जा सकती है और देखिए और पंचविद साम है का साम का साधु का उपयोग कर सकते हैं कई चीजें गिनाते जा रहे हैं अभी पंचविध साम चल रहा है तो पांचवा खंड देखिए ऋतुशु पंचविध साम उपासित है ऋतुओं में ही उपासना कर लो पंचवित तो कैसे बोले वसंतो हिंकार है वसंत ऋतुकार है पहली ऋतु वसंत ऋतु मानी जाती है वर्ष का प्रारंभ भी वसंत ऋतु से होता है सृष्टि का प्रारंभ भी हम चैत्र शुक्ला प्रतिपदा करते ना ये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 ऋतुएं जो लाभ देने वाली होती हैं उसमें वो समर्थ हो जाती हैं वो हित कर लेता है उन रितुओं में उसी तरह सी चीजें कर लेता है चिकित्सा कर लेता है स्वास्थ्य को लाभ कर लेता है रोगों से बच जाता है उस तरह के फल वनस्पतियां जो भी बोने हैं वो कर लेता है ये भी शाम की उपासना है तो कल्पनते हा अस्मयी ऋतुएं उसके लिए समर्थ हो जाती हैं और जो ऋतुओं को नहीं जानता है उसके लिए ऋतुएं समर्थ नहीं होती अब किसी को यही नहीं पता है वैसे तो सामान्य चीज है हर कोई जानता है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 ये भी एक उपासना का रूप है ध्यान दिलाया जा रहा है बार बार बार बार हम यू कल्पना कर सकते हैं कि उपनिषद तो आत्मा परमात्मा अध्यात्म का ग्रंथ है वहां ये सारी क्या ऋतुओं और जल और वृष्टि और लोक और इन भौतिक चीजों की चर्चा चल रही है यहां पर यह भी अध्यात्म है ये भी एक उपासना का भाग है कि इनका हम ठीक तरह से उपयोग करें और देखिए पंचवीत उपासना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 का तो ये देखो स्पष्ट लिखा है गावा उद्गी था। इस वचन को उन तक पहुंचाएंगे तो वो विविध उपयोग इसके कर सकेंगे और वो हम देख सकेंगे कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं तो गावा उद्गी था। अश्वा प्रतिहार अश्व को प्रतिहार कहा प्रतिहार की तरह से हुआ और पुरुषों निधन हम पुरुष मतलब मनुष्य <laughs> उसको तो निधन कहा है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 जो पशुओं को जानते हैं वो उनको अच्छा खिला देते हैं प्रेम से व्यवहार करते हैं तो उनसे लाभ भी ज्यादा उठा लेते हैं और जो जानते नहीं है वो दूध नहीं दे रही है तो दो डंडे मार दिए उसको और वो उखड़ जाती है दूध नहीं देगी होते हुए भी उपयोग नहीं ले सकते तो जानना चाहिए ना ये भी उपासना है ये भी शाम है उसमें साधुता है उनके साथ व्यवहार किसको क्या खिलाना है कब खिलाना है कैसे करना है जो जानकार है वो जानते हैं वो उपयोग कर लेते हैं वो भी शाम की उपासना है तो भवंती हस्य पशवा उसके पशु हो जाते हैं नहीं तो इतनी गायें होते हुए भी दूध कुछ नहीं निकलेगा थोड़ा सा निकलेगा बहुत सारी गायें हो गई देखभाल की नहीं थन खराब हो गए बहुतों के कोई एक थन से दे रही है कोई दो थन से दे रही है किसी के चारों थन खराब हो गए और बड़ी बड़ी गायें हैं अब दूध कितना है गायें इतनी है दूध कितना है दूध तो इतना सही है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 बोले तो कहां हम गायों में जाएंगे कहां ये करेंगे वो भी आवश्यक है कुछ और भी बताने तो प्राणेशु पंचविधम परोवरीय साम उपासिता प्राणों में भी पांच प्रकार के साम की उपासना है प्राणों में ये प्राण शब्द से क्या अभिप्राय है वो अभी आगे के वर्णन से हमें पता लग जाएगा प्राण के बहुत सारे अर्थ होते हैं कहीं कुछ अर्थ कहीं कुछ अर्थ वर्णन से पता लगेगा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 बले बस कैसा जीवन चले बस सांस चल रहे हैं उसके तो क्या <laughs> उसका क्या मतलब होता है कि ना उठ सकता है न बैठ सकता है न देख सकता है न कुछ पहचान सकता बस जीवन सांस चल रहे हैं और कुछ नहीं है निरुपयोगी जीवन है। प्रसंग से हम सांस चलने को अच्छे रूप में भी ले सकते हैं तो सांस चलना प्राण है ये कोई विशेषता नहीं है जीवन के वह एक है ये प्रथम स्तर है उसके बिना कुछ भी नहीं होता ये ठीक है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 लेकिन इन्होंने एक क्रम बताया परोवरीय तो उद्गीता श्रोतरम प्रतिहर और मनो निधनम मन का तो खैर सब स्वीकार करेंगे कि ये इंद्रियां नहीं हो लेकिन मन सजग है अंदर तो उन्नति कर जाएगा और मन नहीं है ये इंद्रियां है मन कुशल नहीं है तो दिक्कत होगी और मन को सबसे ऊपर का बताया ये एक से बढ़कर के एक इंद्रिया है तो जो इनकी उपासना करता है इनमें ही पंचविध शाम की उपासना करता है इंद्रियों में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 यह एत एवं विद्वान प्राणेशु पंचविधम परोवरीय साम उपास पंचविध से है यहां तक पंचविध उपासना का सारा वर्णन कर दिया इसके आगे सप्तविध तो उपासना का वर्णन करेंगे तो यहां प्राण शब्द जो कहा गया इस प्राण शब्द से केवल ये प्राण अपान व्यान उदान समान नहीं है उसका तो केवल एक भाग लिया प्राण बाकी सब तो उसी प्राण के भेद हैं और बाकी क्या ले लिया ने ले ली कर्मेंद्रियां ले ली और मन भी ले लिया अर्थात यहां प्राण इंद्रियों की मुख्यता से लिया गया इंद्रियों को भी प्राण शब्द से कहा गया मन भी प्राण है ज्ञनेन्द्रिया भी प्राण है कर्मेंद्रियां भी प्राण है और ये जो श्वास चल रहा है इसको भी प्राण शब्द से कहा गया तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रण